लुई ब्रेल कौन थे लेखन मार्गरेट फ्रिथ हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि जब लुई ब्रेल तीन साल के थे तब उनके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई जिसने उन्हें अंधा कर दिया लेकिन अंधे होने के बावजूद लुई का बचपन खुशहाल था अंधेरे में रहने ने उसे अपने आसपास की दुनिया के प्रति और भी अधिक उत्सुक और संवेदनशील बनाया वो एक उज्जवल अच्छे स्वभाव का लड़का था उसके पास एक उल्लेखनीय याददाश्त भी थी वो पढ़ या लिख नहीं सकता था लेकिन जिस छोटे से फ्रांसीसी गांव में वो रहता था वहाँ के स्कूल में वो चीज़ें सुनकर उन्हें याद रख सकता था वो स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक था 10 साल की उम्र में लुई फ्रांस के एकमात्र नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए पेरिस चला गया वहां के पुस्तकालय में नेत्रहीनों के लिए चौदह पुस्तकें थीं जो उभरे हुए अक्षरों से मुद्रित थीं अंधे बच्चे उन्हें अपनी उंगलियों से छू छू कर पढ़ते थे लुई उन किताबों के लिए बेचैन था जिन्हें वह खुद पढ़ सकता था लेकिन पुस्तकालय की किताबें पढ़ना आसान नहीं था प्रत्येक अक्षर इतना बड़ा होता था कि पाठक को उसे अपनी कई उंगलियों से ट्रेस करना पड़ता था पाठक को उन सभी अक्षरों को भी याद रखना पड़ता था जो किसी शब्द से पहले गए थे बड़े अक्षरों का अर्थ था बड़े पृष्ठ किताबें बहुत बड़ी होती थीं और कुछ का वजन तो 9 पाउंड था कुछ ही लड़के उन्हें पढ़ने में सक्षम होते थे लुई उनमें से एक था तब उसने रात्रि लेखन नाम की एक प्रणाली के बारे में सुना लुई उत्साहित हुआ इसमें उभरे हुए अक्षरों के स्थान पर उभरे हुए बिंदुओं के कोड का उपयोग किया गया था लेकिन उसने पाया कि रात्रि लेखन में भी कुछ समस्याएं थीं। उसका एक ही उत्तर था अपनी खुद की प्रणाली का आविष्कार करना लुई ने अपने पढ़ने और लिखने के कोड पर तीन साल तक काम किया जब वह पंद्रह वर्ष का था तब तक उसने इसका पता लगा लिया था आज लगभग दो सौ साल बाद पूरी दुनिया अभी भी उसी प्रणाली का उपयोग करती है जिसे ब्रेल कहा जाता है नेत्रहीन उस निस्वार्थ दृढ़ निश्चय युवक लुई ब्रेल के हमेशा आभारी रहे हैं फ्रांस के कुपवरे परिवार के घर में हुई लुई ब्रेल के सम्मान में एक संगमरमर की पट्टी का लगी है उसके अनुसार इस घर में 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल प्रणाली का आविष्कारक पैदा हुआ था उसने नेत्रहीनों द्वारा उपयोग के लिए उभरे हुए बिंदुओं में लेखन को खोजा उसने उन सभी लोगों के लिए दरवाजे खोले जो उससे पहले ज्ञान को देख नहीं सकते थे और अब मुख्य कहानी 1809 में 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के कुपवर में हुआ था कुपवरे पेरिस के हलचल भरे शहर से 25 मील दूर एक छोटा सा खेती वाला गाँव था लुई की मां ने अपनी बहनों और भाई को अपना नया बच्चा दिखाया लुई अपनी मां की गोद में बहुत छोटा लग रहा था मोनिका और साइमन रेने अपने नए बेटे को लेकर चिंतित थे वो बहुत छोटा था और वो बहुत कमजोर भी था क्या वो जीवित रहेगा हरेक को लुई के जीवित रहने पर शक था इसलिए केवल तीन दिनों के बाद ही गांव के पुजारी ने पूजा पाठ करके लुई का नामकरण कर दिया पर उसके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं थी पूरी देखभाल के कारण लुई नीली आंखों और घुंगराले गोरे बालों वाला एक खुश स्वस्थ लड़के के रूप में विकसित हुआ जैसे ही वो चलने लगा वैसे ही वो बाहर खेतों में भागने लगा जहां उसकी मां उसका पीछा करती थी उसके भाई बहन जो लुई से बहुत बड़े थे को छोटे लुई के साथ खेलना पसंद था लुई का परिवार 10 एकड़ जमीन पर एक साधारण से घर में रहता था उन्होंने ताजे दूध के लिए एक गाय और अन्नों के लिए मुर्गियां रखी थी उनके पास एक सब्जी का बगीचा फलों के पेड़ और एक छोटा अंगूर का बाग था ब्रेल परिवार अमीर नहीं था लेकिन वो कड़ी मेहनत करके अच्छा जीवन यापन करता था लुई की माँ परिवार और बगीचे की देखभाल करती थी लुई के पिता अपना दिन घर के बाहर एक वर्कशॉप में बिताते थे वो घोड़ों की काठी बनाने का काम करते थे वही धंधा उनके पिता भी करते थे वे चमड़े का काम करते थे लगाम और काठी बनाने का लुई बगीचे में अपनी माँ की मदद करता और मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करता था लेकिन जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा प्यार था वो था अपने पिता के साथ उनकी वर्कशॉप में जाना साइमन रेने ज्यादातर समय अपने वर्कशॉप में ही बिताते थे जब पिता चमड़े के टुकड़ों को काटते और सिलते थे तब लुई पास बैठता और बची हुई चमड़े की पट्टियों और टुकड़ों के साथ खेलता रहता था कभी कभी उसके पिता लुई को एक फैंसी काठी पर बिठा देते थे और तब लुई घुड़सवारी करने का नाटक करता था लुई बेंच पर पड़े सभी औजारों से मोहित था एक दिन जब उसके पिता कुछ समय के लिए बाहर गए तब लुई ने एक तेज नुकीला औजार उठाया उसने चमड़े के एक टुकड़े में छेद करने की कोशिश की लेकिन वो सूजा फिसल गया और उसने लुई की आंख में छेद कर दिया लुई भयानक दर्द से चिल्लाया उसके माता पिता दौड़े हुए आए वो क्या करे निकटतम चिकित्सक दूसरे शहर में कई मील दूर था हालांकि कूपवरे में एक महिला थी जो बीमारों की देखभाल करती थी महिला ने आकर लुई की आंख को कमल के पानी से धोया लेकिन उससे नुकसान ही हुआ लुई उस आंख से फिर कभी नहीं देख पाया मामले को बदतर बनाने के लिए संक्रमण लुई की दूसरी आंख में भी फैल गया जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी दुनिया और काली और सह होती चली गई जब वो चार साल का हुआ तब तक लुई पूरी तरह से अंधा हो चुका था फ्रांस में 19वीं सदी की शुरुआत में गरीब परिवारों के अंधे बच्चे अक्सर सड़कों पर भीख मांगते थे लुई भाग्यशाली था कि उसके पिता और माँ कुछ अमीर थे जो उसकी अच्छी देखभाल कर सकते थे पिता ने उसके लिए एक लकड़ी का बेत बनाया बेत की मदद से लुई ने घर के अंदर बाहर आना जाना शुरू कर दिया साइमन रेने ने उन गतिविधियों की भी तलाश की जिन्हें लुई अपने हाथों से कर सकता था उन्होंने लुई को लगाम के लिए चमड़े के छोटे टुकड़े बनाना सिखाए लुई के माता पिता दृढ़ थे कि लुई पढ़ना लिखना सीखे पिता ने एक लकड़ी के बोर्ड में कीलें ठोककर अक्षरों के आकार की एक वर्णमाला बनाई लुई ने अपनी उंगलियों से उन्हें छू छूकर अक्षरों के आकार का पता लगाया उसे यह सब सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा इस पर किसी को आश्चर्य भी नहीं हुआ लुई होशियार था और तेजी से सीखने वाला था गांव के पुजारी फादर जैक्स पल्लू ब्रेल परिवार के मित्र थे उन्होंने देखा कि लुई एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था इसलिए उन्होंने उसे अपने पास पढ़ाने के लिए बुलाया पुजारी और छोटा लड़का शांत गिरजाघर में बैठकर पक्षियों को गाते हुए सुनते थे वे पेड़ों को छूकर या फूलों को सूंघते हुए बगीचे में घूमते थे फादर पल्लू ने लुई को उन पौधों के नामों के बारे में बताया और फिर लुई उन्हें कभी नहीं भूला कभी कभी फादर पल्लू लुई को कहानियां पढ़कर सुनाते थे घर पर जाकर वही कहानियां लुई अपने परिवार को सुनाता था जब लुई सात साल का था तब फादर पल्लू ने गांव के स्कूल के शिक्षक को लुई को कक्षा में बैठने के लिए मना लिया हर दिन पास में रहने वाला एक लड़का लुई को स्कूल ले जाने के लिए ब्रेल हाउस आता था लुई ने जल्द ही उच्च अंक अर्जित किए उसने अगले दो साल अपने गाँव के स्कूल में बिताए अब हम जल्दी से जान लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैन्य नेता था जिन्होंने अधिकांश यूरोप पर विजय प्राप्त की और वो फ्रांस के सम्राट बने 1815 में नेपोलियन की सेनाओं को अंग्रेजों और उनके सहयोगियों ने पराजित किया और फिर सम्राट को निर्वासन यानी एग्जाइल में डाल दिया गया फ्रांसीसी सेना के खिलाफ युद्ध के दौरान एक समय पर रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी कुरे गांव से होकर गुजरी थी उन्होंने ब्रेल के दरवाजे पर दस्तक दी और वहां सोने और खाने की मांग की लुई जो उस समय छह साल का था विदेशी भाषा बोलने वाले इन असभ्य लोगों से निश्चित तौर पर डरा होगा और अब हम वापस आते हैं मुख्य कहानी पर लुई की अद्भुत स्मरण शक्ति थी और उसे वो सब कुछ याद रहता था जो शिक्षक स्कूल में जोर जोर से पढ़ाते थे हालांकि लुई तब निराश होता था जब अन्य छात्र पढ़ने लिखने के लिए अपनी किताबें निकालते थे फिर फादर पल्लू एक विचार के साथ ब्रेल परिवार के पास गए उन्हें और लुई के शिक्षक को लगा कि लुई को पेरिस के एक विशेष स्कूल में जाना चाहिए इसे रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ कहा जाता था पूरे फ्रांस में वो नेत्रहीन बच्चों के लिए एकमात्र स्कूल था वो दुनिया में अपनी तरह का पहला नेत्रहीनों का स्कूल था उसके लिए लुई को पैरिस में रहना होगा अपने बेटे से अलग होना परिवार के लिए मुश्किल था लेकिन ब्रेल परिवार लुई के लिए सबसे अच्छा चाहते थे इसलिए वे इस बात के लिए मान गए फिर फादर पल्लू कुपवरे के लॉर्ड मेयर से मिलने के लिए पहाड़ी पर चढ़े लॉर्ड मेयर गांव का सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था लॉर्ड ने पेरिस के स्कूल को एक पत्र लिखा उन्होंने उस स्कूल के निदेशक से लुई को दाखिला देने और उसे छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की इसका मतलब था कि अब लुई वहां मुफ्त में पढ़ सकता था ब्रेल परिवार ने उत्तर की प्रतीक्षा की अंत में एक पत्र आया जवाब हा में था फरवरी की सर्द सुबह 10 वर्षीय लुई ने अपने भाई बहनों से अलविदा कहा उसने अपनी मां को गले लगाया और अपने पिता के साथ पेरिस के लिए घोड़ा गाड़ी पर चढ़ा वह अपने छोटे से गांव को छोड़कर फ्रांस की राजधानी जा रहा था जहां पांच लाख से अधिक लोग रहते थे साढ़े घंटे बाद वे पैरिस पहुंचे लुई भीड़भाड़ वाली शोर शराबे वाली सड़कों या अंधे भिकारियों को लगभग हर कोने में देख सकता था उनमें से कई बच्चे थे जिन्होंने सिक्के मांगने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए लेकिन इससे उसके पिता दुखी हुए क्योंकि उन्होंने लुई का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने साथ ले गए साइमन रेने को यह देख आश्चर्य हुआ कि वो संस्थान एक जर्जर इमारत थी वो दो साल से अधिक पुरानी थी उस इमारत में कभी एक जेल हुआ करता था वहां अधिकांश छात्र लुई की तरह ही अंधे थे लेकिन स्कूल में कुछ सामान्य दृष्टि वाले लड़के भी रहते थे उन्हें नेत्रहीन बच्चों की मदद करने के बदले में मुफ्त में पढ़ने का मौका मिलता था एक ठंडे चिपचिपे कमरे में वे निदेशक डॉक्टर सेबेस्टियन गुइली से मिले उन्होंने लुई से हाथ मिलाया और उससे कहा कि वो स्कूल के साठ लड़कों में सबसे छोटा था वहां तीस लड़कियां भी थी बहुत जल्द ही लुई और उसके पिता को एक दूसरे से अलविदा कहने का समय आ गया एक दृष्टि वाले लड़के ने लुई का हाथ पकड़ा और वो उसे सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई के बाद लड़कों के छात्रावास तक ले गया लड़के ने उसे एक पुआल के गद्दे वाला बिस्तर और कपड़े रखने के लिए एक छोटी अलमारी दिखाई उसने लुई को एक स्कूल यूनिफॉर्म और एक बैच दिया उस पर नंबर सत्तर अंकित था लड़के ने लुई को हर समय बैच पहनने के लिए कहा उस पहली रात लुई को उसका नया घर कितना अजीब लगा होगा वो बहुत अकेला था और यह भी नहीं देख पा रहा था कि वो कहाँ था लुई अपने आसपास के लड़कों को बात करते और हंसते हुए सुन सकता था उनमें से एक लड़का आया और उसने हेलो कहा उसका नाम गैब्रियल गौथिय था वो लुई से सिर्फ एक साल बड़ा था फिर वे जीवन भर के लिए दोस्त बन गए लुई को नहीं पता था कि जब वो जागेगा तो क्या होगा उसे गैब्रियल से शीघ्र ही पता चला कि यदि कोई नाश्ते के लिए देर से पहुंचता है तो वो मुसीबत में पड़ जाता है डॉक्टर गुइली एक कठोर व्यक्ति थे जो छात्रों को कठोर दंड देने से नहीं हिचकिचाते थे कभी कभी वो दुर्व्यवहार करने वाले और आज्ञा न मानने वाले छात्रों को एक कमरे में केवल रोटी और पानी के साथ अकेला रखते थे लुई को अपने परिवार और ग्रामीण इलाकों की बहुत याद आती थी उसे खेतों में ताजी हवा की गंद और अपने चेहरे पर तेज धूप की याद आती थी यहां उसे पढ़ाई और काम करने के लिए अंदर ही रहना पड़ता था कमरे नम और ठंडे थे कई लड़कों की खांसी काफी खराब थी लेकिन लुई उस तरह का लड़का था जिसने किसी भी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उसे मेहनत करने में कोई आपत्ति नहीं थी अन्य छात्रों ने उसके चिड़ने और सहज व्यवहार का आनंद लिया कुपवरे में खेलने के लिए उसके साथ कोई नेत्रही लड़का नहीं था लुई अकेले बैठकर दूसरे लड़कों को इधर उधर दौड़ते धक्का मुक्की करते और चिल्लाते हुए सुनता था पर यहां उसने जल्दी से बहुत सारे दोस्त बना लिए हर सुबह लड़के अपना पंद्रह घंटे का दिन शुरू करने के लिए कक्षाओं में जाते थे वो व्याकरण अंकगणित, इतिहास ग्रीक लैटिन स्पेनिश बीज और भूगोल का अध्ययन करते थे सीखने के लिए उन्हें अपनी याददाश्त पर भरोसा करना था लुई जल्द ही अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक बन गया लुई पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए उत्सुक था वहां नेत्रहीन छात्रों के लिए केवल चौदह किताबें होना बेहद निराशाजनक था इन पुस्तकों में उभरी हुई अक्षरों के साथ स्कूल के संस्थापक वैलेंटीन हॉयू द्वारा आविष्कार की गई प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था उन्हें बहुत धीमी गति से ही पढ़ा जा सकता था हॉय ने एम्बॉसिंग कैसे शुरू की यह हम जान लेते हैं एक नेत्रहीन भिकारी सत्रह वर्षीय फ्रेंकुस लेसुय वैलेंटाइन हॉय का छात्र बन गया एक दिन फ्रेंकुस ने एक मुद्रित कार्ड के पीछे एक उठाया हुआ अक्षर ओ महसूस किया उसने वैलेंटाइन को एम्बॉस्ड या रेज अक्षरों के साथ वर्णमाला को प्रिंट करने का विचार दिया नेत्रहीनों के लिए पुस्तकें प्रकाशित की गई एम्बॉसिंग अठारह तक नेत्रहीनों के लिए पढ़ने और लिखने की आधिकारिक फ्रेंच प्रणाली बन गई अब हम जल्दी से जान लेते हैं वैलेंटाइन हॉयू के बारे में 1771 में एक सितंबर को एक युवक ने कुछ ऐसा भयानक देखा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया एक अंधे कंडक्टर के निर्देशन में पेरिस के एक मेले में लाल गाउन ऊंची कैप और नकली चश्मे पहने हुए नौ नेत्रहीन लड़के संगीत के वाद्य यंत्र बजा रहे थे पर तभी बदमाशों के गुट ने उन्हें बहुत परेशान किया और उनका मजाक उड़ाया वो देखकर हॉयू को बड़ा धक्का लगा मैं नेत्रहीनों को पढ़ना सिखाऊंगा हॉयू ने प्रण किया सत्रह में हॉयू ने नेत्रहीन युवाओं के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड की शुरुआत की लुई वहीं के स्कूल में गया और बाद में वहीं पर एक शिक्षक बना उस समय पूरे देश में नेत्रहीन बच्चों के लिए वही एकमात्र स्कूल था और अब हम वापस आते हैं मुख्य कहानी पर लुई जिस स्कूल में था वहाँ दोपहर का समय कोई कुशलता सीखने में बीतता था स्कूल के छात्र न केवल उपयोगी कुशलताओं के साथ स्कूल छोड़ते थे बल्कि उनका काम स्कूल के लिए पैसे कमाने में भी मदद करता था उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाईं बुनी हुई चटाई उनके स्कूल की वर्दी के लिए कपड़े चप्पलें टोकरियाँ और मछली पकड़ने के जाल एक बार फिर लुई ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जब वो चौदह वर्ष का था तब तक वह चप्पल वर्कशॉप का इंचार्ज बन गया था हालांकि डॉक्टर गुइली सख्त थे और उन्हें खुश करना मुश्किल था लेकिन उन्होंने संगीत के प्रति अपना प्रेम छात्रों के साथ साझा किया उन्हें स्कूल ऑर्केस्ट्रा पर गर्व था और उन्होंने स्कूल संगीत कार्यक्रम के लिए उपकरणों पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया उन्होंने छात्रों के उपयोग के लिए स्कूल को तीन पियानो भी दिए डॉक्टर गुयली ही थे जिन्होंने संगीत के प्रति लुई की प्राकृतिक प्रतिभा की खोज की लुई सिर्फ सुनकर ही विभिन्न वाद्य यंत्र बजा सकता था इसका मतलब था कि लुई को किसी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए केवल उसका एक टुकड़ा सुनना जरूरी था उसने न केवल चेलो, बल्कि पियानो और बाद में ऑर्गन भी बजाया लुई स्कूल ऑर्केस्ट्रा और कोरस में शामिल हुआ उससे जितना हो पाया उसने उतना गाया और संगीत बजाया जब तक वो जीवित रहा तब तक संगीत लुई के जीवन का हिस्सा रहा लुई के दूसरे वर्ष के दौरान एक नए निदेशक ने डॉ. गुइली की जगह ली उन्होंने संस्थान में जो देखा उसे देखकर वह हैरान रह गए उन्होंने संस्थान को छात्रों के लिए एक स्वस्थ खुशहाल जगह बनाने के बारे में सोचा दो डॉक्टरों को बच्चों की जांच करने के लिए लगाया गया बच्चों के चेहरे पीले थे और वे अपोषित थे अब तक लुई को अन्य लड़कों की तरह ही खांसी हो गई थी कुछ बच्चों में तपेदिक के लक्षण दिखाई दे रहे थे वो एक ऐसी बीमारी थी जो सीधे फेफड़ों पर हमला करती थी शुरू से ही डॉक्टर पिनियर ने स्कूल को एक नए भवन में स्थानांतरित करने के लिए फ्रांसीसी सरकार से विनती की पर ऐसा होने में 23 साल लगे डॉक्टर पिनियर ने जल्दी से छात्रों का दिल जीता वो उन्हें हर गुरुवार को स्कूल के बाहर सैर पर भेजते थे बच्चों को ताजी हवा चाहिए थी लड़कों का समूह एक लंबी रस्सी से एक दृष्टिवान लड़के को नेता के रूप में पकड़कर रखते थे वे पेरिस की सड़कों से गुजरते बगीचे के पौधों के खुशबू सूंघते और रास्ते में सभी नई आवाजें सुनते थे लुई ने फूलों को सूंघते समय फादर पल्लू के साथ अपने दिनों के बारे में सोचा लड़के रस्सी से एक दूसरे को खींचते थे और बगीचे को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते थे जैसे ही वे खुले लोहे के फाटकों में से घुसते लड़के घास पर गिरते और दृष्टिवान बच्चों की तरह ही घास में नकली लड़ाई लड़ते थे एक गर्मी के दिन डॉक्टर पिनियन ने लड़कों को एक साथ बुलाया उन्हें पता चला था कि वैलेंटाइन हॉय पेरिस में स्कूल से कुछ ही दूर एक अपार्टमेंट में रहते थे हॉयू ने यूरोप के कई देशों की यात्रा की थी और अन्य देशों में नेत्रहीनों के लिए स्कूल स्थापित करने में वर्षों बिताए थे वो कमजोर हो गए थे और छिहत्तर वर्ष के थे वो अब स्वयं लगभग अंधे थे जब डॉक्टर गुइली निदेशक थे तब हॉयू ने संस्थान की मदद करने का प्रयास किया था लेकिन डॉक्टर गुइली ने उन्हें मना कर दिया था अब स्कूल ने हॉयू के सम्मान में एक समारोह की योजना की यह अगस्त 1821 को हुआ हॉयू के भोजन कक्ष में घुसते ही छात्रों ने ताली बजाई और खुशी मनाई देर शाम तक उन्होंने लड़कों से बातें की रात के खाने के बाद ऑर्केस्ट्रा बजाया गया और छात्रों के कोरस ने तैतीस साल पहले हॉयू के कुछ छात्रों द्वारा रचित एक गीत गाया लड़कों ने उन उभरी हुई किताबों को पढ़ा जो हॉयू ने स्कूल के शुरू होने पर उन्हें दी थी कार्यक्रम के अंत में डॉ. पिनियन ने हॉयू को नेत्रहीनों विशेषकर बच्चों के लिए जो कुछ उन्होंने किया था उसके लिए धन्यवाद दिया अंत में हॉयू ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा मेरे प्यारे बच्चों वो भगवान ही है जिसने ये सब कुछ किया है अब हम जल्दी से जान लेते हैं तपेदिक यानी कि टीबी के बारे में क्षय रोग या टीबी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी थी जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करती थी क्षय रोग शरीर के अन्य भागों पर भी हमला कर सकता था वो बीमारी खांसने छींकने बोलने या गाने के माध्यम से हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती थी लुई के दिनों में क्षय रोग का कोई इलाज नहीं था संस्थान के कई लड़के टीबी की पुरानी खांसी से पीड़ित थे भीड़भाड़ वाले छात्रावासों में रहने वाले इतने सारे लड़कों के साथ इस हवाई बीमारी का फैलना काफी आसान था तपेदिक को आजकल एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक किया जा सकता है जो लुई ब्रेल के समय में उपलब्ध नहीं थीं। और अब हम वापस आते हैं मुख्य कहानी पर एक दिन डॉक्टर पिनियन ने लड़कों को संस्थान में आए एक दिलचस्प मेहमान के बारे में बताया कैप्टन चार्ल्स बार्बियर फ्रांसीसी सेना में अधिकारी रह चुके थे उन्होंने युद्ध के मैदानों में अंधेरे में सैनिकों के लिए पढ़ने लिखने की एक प्रणाली का आविष्कार किया था उन्होंने इसे रात्रि लेखन का नाम दिया था उन्होंने सोचा कि वो प्रणाली अंधों के लिए भी काम करेगी वो उस प्रणाली को ब्लाइंड स्कूल के लड़कों पर आजमाना चाहते थे डॉक्टर पिनियर ने छात्रों से पूछा कि क्या वे उनकी प्रणाली का परीक्षण करने के इच्छुक होंगे फिर 12 लड़कों ने अपना हाथ उठाया लुई उसमें पहले व्यक्ति थे क्या पता रात्रि लेखन उभरी हुई किताबों की तुलना में पढ़ने का एक बेहतर तरीका साबित हो डॉक्टर पिन्नियन ने समझाया कि इस पठन प्रणाली में उभरे हुए बिंदुओं और डैश का उपयोग किया जाता था कप्तान ने प्रत्येक लड़के को एक शीट दी और उन्हें डॉट्स को महसूस करने को कहा लेकिन उन्होंने उन उभरे हुए बिंदुओं को कैसे बनाया लुई ये जानना चाहता था कप्तान बार्बियर वो समझाने के लिए संस्थान में आए उन्होंने बताया कि उभरे हुए बिंदुओं को एक नुकीले सूजे से भारी कागज में छिद्रित किया जाता था उस सूजे का नाम स्टाइलस था संदेश को पढ़ने के लिए पाठक को अपनी उंगलियों को डॉट्स के पैटर्न को छूना होता था फिर आया कठिन हिस्सा बारबियर ने समझाया कि उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तेमाल होने वाली छत्तीस बुनियादी ध्वनियों की प्रणाली का उपयोग किया था उन्होंने ध्वनियों को एक वर्ग में व्यवस्थित किया जिसे उन्होंने एक ग्रिड कहा जिसमें छ पंक्तियां और छह स्तंभ ऊपर और नीचे थे प्रत्येक ध्वनि को दो स्तंभों में बारह बिंदु वाले सेल में दर्शाया गया था लुई ने महसूस किया कि पुस्तकालय की उभरी हुई किताबों में बड़े घुमावदार अक्षरों की तुलना में डॉट्स डैश के इन सरल पैटर्न को महसूस करना बहुत आसान था वो इस रीडिंग कोर्ट को सीखने के लिए उत्सुक था बैठक में लड़के रात्रि लेखन को लेकर उत्साहित हुए उन्होंने ध्वनियों को छह पंक्तियों और छह स्तंभों में व्यवस्थित किया लेकिन लड़के चिंतित नहीं थे उन्हें याद करके सीखने की आदत जो थी यदि वे ग्रिट को याद कर लेते तो उससे उन्हें अपनी कक्षाओं में नोट्स लेने और एक दूसरे को संदेश भेजने में मदद मिलती उभरे हुए अक्षरों की तुलना में बारबियर की रात्रि लेखन तकनीक निश्चित रूप से एक बड़ा सुधार थी फिर भी रात्रि लेखन की अपनी सीमाएं थी उसमें कोई विराम चिन्ह नहीं था कोई वर्तनी नहीं थी और कोई संख्या नहीं थी छात्र 36 ध्वनियों को जानने के बाद एक दूसरे को लिख सकते थे हालांकि वे दृष्टिवान लोगों को नहीं लिख सकते थे जो पढ़ने लिखने के लिए नियमित वर्णमाला का इस्तेमाल करते थे लिहाजा एक बार नेत्रहीन लड़कों के स्कूल छोड़ने के बाद बाहरी दुनिया में रात्रि लेखन उनके लिए बहुत कम उपयोगी होगा जब लुई ने अन्य छात्रों के साथ कोर्ट का उपयोग किया तब उसने पाया कि उसमें कई अन्य चीजें काम नहीं करती थी हो सकता है कि वो कप्तान बारबियर से मिलकर रात्रि लेखन को ठीक कर सके लुई ने बारबियर से मुलाकात की हालांकि चौवन वर्षीय सैन्य अधिकारी एक बारह वर्षीय लड़के से सलाह नहीं लेना चाहते थे लुई हार मानने वाला नहीं था जब वो गर्मी की छुट्टियों के लिए घर गया तो उसने ठान लिया कि वो अपने दम पर डॉट्स के साथ पढ़ने लिखने का एक आसान तरीका खोज लेगा अब हम जल्दी से जान लेते हैं बारबियर के रात्रि लेखन तकनीक के बारे में सेना सेनानिवृत्त चार्ल्स बार्बियर ने फ्रांसीसी सेना में एक तोपखाने के अधिकारी के रूप में सेवा की थी वो टॉर्च की रोशनी में सैनिकों द्वारा अंधेरे में आदेश पढ़ने के खतरों को समझते थे ऐसे में सैनिकों को गोली मारी जा सकती थी भाषा में उनकी रुचि और उनके युद्ध के अनुभवों ने उन्हें एक गुप्त कोड रचने का विचार दिया जिसे अंधेरे में पढ़ा जा सकता था सेना के आदेश ज्यादातर बहुत छोटे होते थे अक्सर एक शब्द जैसे आगे बढ़ो या पीछे हटो बारबियर ने ध्वनियों के आधार पर उभरे हुए बिंदुओं और डैश की एक प्रणाली बनाई उन्होंने इसे रात्रि लेखन कहा जिन सैनिकों को रात में लिखित आदेश मिलते वे संदेश को छू सकते थे और उसका क्या मतलब यह जान सकते थे उस आदेश को पढ़ने के लिए उन्हें किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी जब सेना ने रात्रि लेखन में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो बारबियर ने सोचा कि वो प्रणाली अंधों के लिए उपयोगी साबित हो सकती थी बाद में उन्होंने अपने सिस्टम का नाम बदलकर सोनोग्राफी कर दिया लेकिन उसे व्यापक स्वीकृति कभी नहीं मिली और हम वापस चलते हैं मुख्य कहानी पर जैसा कि हमने इस कहानी में सुना लुई हार मानने वालों में से नहीं था जब वो गर्मी की छुट्टियों के लिए घर गया तो उसने ठान लिया कि वो अपने दम पर डॉट्स के साथ पढ़ने लिखने का एक आसान तरीका खोज लेगा उन गर्मियों की छुट्टियों में कुपवरे में घर वापस आकर लुई ने हमेशा की तरह खेत में मदद की लेकिन जब भी उसे कुछ खाली समय मिलता तो वह अपने डॉट्स के साथ काम करता था वो कागज के एक भारी टुकड़े के साथ अपना सूजा और स्लेट निकालता था उसके माता पिता देखते थे कि वह किस तरह कागज पर डॉट्स पंच करता था फिर वो पंच किए कागज को अपनी उंगलियों के पोरों से छूता था और एक साधारण वाक्य को जोर से पड़ता था लुई ने समझाया कि बिंदु उन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते थे जो शब्द बना सकते थे वे शब्द मिलकर वाक्य बना सकते थे वो अपनी उंगलियों से पढ़ रहा था लेकिन ध्वनियों के उपयोग की इस प्रणाली को सीखना कठिन था और वो उनसे उतना नहीं कर सकता था जितना वो करना चाहता था बाद में किसी ने लिखा कि कूप गांव के लोग ये देखकर मुस्कुराएंगे शायद आश्चर्य करेंगे जब वे लुई को कागज पर चोच मारते हुए देखेंगे हालांकि मोनिका और साइमन रेने ने लुई के काम को बहुत गंभीरता से लिया उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपने इरादे का कितना पक्का था गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद लुई स्कूल लौट आया तब तक उसे कोई सफलता नहीं मिली लेकिन उसने हार नहीं मानी वो अपनी स्लेट और सूजे को जहां कहीं भी जाता अपने साथ लेकर जाता यहां तक जब अन्य लड़के सो रहे होते तो भी वो बिस्तर पर काम करता होता एक बात पर लुई और उसके मित्र सहमत थे बारह बिंदु वाली ग्रिड का उपयोग करना बहुत कठिन था बारह बिंदुओं को महसूस करने के लिए उन्हें कई उंगलियों का उपयोग करना पड़ता था वो भ्रमित करने वाला था यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि एक वाक्य कहां समाप्त हुआ और दूसरा कहां शुरू हुआ लुई अपने दोस्तों के साथ चर्चा करता रहा उसके योरे का पल आने में तीन साल लगे वो तब पंद्रह साल का था उसने सोचा कि उसे केवल छह बिंदुओं वाली ग्रिड का उपयोग ही करना चाहिए क्योंकि तब बिंदुओं को पढ़ने के लिए केवल एक उंगली की आवश्यकता होगी और ध्वनियों की बजाय उसकी छह बिंदियों वाली ग्रिड वर्णमाला के अक्षरों के लिए खड़ी होगी फिर लुई ने केवल बिंदियों से वर्णमाला बनाई वो आश्चर्यजनक रूप से सरल थी छे बिंदियों वाली ग्रिड में प्रत्येक अक्षर की डॉट्स की अपनी व्यवस्था थी तीन बिंदुओं वाले स्थान के दो स्तंभों से बनता था एक सेल पहले दस अक्षर ए से जे तक प्रत्येक अक्षर में पहली और दूसरी पंक्ति पर बिंदुओं का एक ही पैटर्न था पंक्ति तीन में कोई बिंदु नहीं थे दूसरे दस अक्षर के से टी तक प्रत्येक में पहले दस अक्षरों के समान ही पैटर्न था पर पंक्ति तीन पर एक अतिरिक्त बिंदु था जब पाठक तीसरी पंक्ति पर बिंदु महसूस करता तो वो यह समझ जाता था कि वो के से टी तक के अक्षर पढ़ रहा था वर्णमाला के शेष अक्षर यू से जेड पर पंक्ति एक और दो पर समान पैटर्न थे लेकिन उनमें पंक्ति तीन पर दो बिंदु थे यह एक ऐसी वर्णमाला थी जो पढ़ने में सरल थी और जो केवल फ्रेंच ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के लिए भी काम करती थी कोई भी व्यक्ति जर्मन अंग्रेजी तालवी और अन्य भाषाओं में भी जो चाहे लिख सकता था अब लुई काफी उत्साहित था आखिर उसने नेत्रहीनों के लिए आसानी से पढ़ने लिखने का एक तरीका खोज निकाला था वो अपने सूजे स्लेट और कागज के साथ डॉक्टर पिनियर के पास गया उसने उनसे एक किताब निकालने और उसका एक हिस्सा जोर से पढ़ने को कहा जैसा कि डॉक्टर पिनीर ने पढ़ा लुई ने अपने बिंदुओं को कागज में दाएं से बाएं अंकित किया एक बिंदु पर लुई ने डॉक्टर पिनियर से तेजी से पढ़ने के लिए कहा जब डॉक्टर पिनियर एक पैराग्राफ के अंत में पहुंचे तो वे रुक गए लुई ने तुरंत अपने कागज को पलट दिया और अपनी उंगली को ऊपर उठे हुए बिंदुओं पर बाएं से दाएं फेराया उसने डॉक्टर पिनियर द्वारा बोले गए हर शब्द को वापस पढ़ा लुई को देखकर डॉक्टर पिनियर चकित और गौरवान्वित हुए लुई की नई पद्धति का प्रयोग कक्षाओं में किया जाने लगा अब विद्यार्थियों के लिए नोट्स लेना बहुत आसान हो गया था अब उन्हें अपना पाठ सीखने के लिए स्मृति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था अब वे एक डायरी रख सकते थे और एक दूसरे को नोट्स पढ़ सकते थे अब किसी दृष्टिवान व्यक्ति को उनके लिए ऊंची आवाज में किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं थी और भविष्य में किसी भी पुस्तक को चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो उभरे हुए बिंदुओं के कोड में परिवर्तित करना संभव था लुई ने पाया कि वो बिंदु वाले सेल के साथ तिरसठ पैटर्न बना सकता है इसलिए वो वर्णमाला बनाने के बाद रुका नहीं उसने कैपिटल अक्षरों संख्याओं विराम चिन्हों के लिए भी डॉट पैटर्न बनाए लुई ने उसी तरह के लेखन उपकरण तैयार किए जिनका बारबियर ने इस्तेमाल किया था वो भारी कागज का एक टुकड़ा एक स्लेट पर रखता था इसके ऊपर वह छोटे छेदों वाली एक जाली रखता था जो उनके सिक्स डॉट सिस्टम की तीन लाइनों से मेल खाता था उभरे हुए बिंदुओं को एक कुंद सूजे से कागज में छिद्रित किया जाता था जाली के कारण बिंदियां बिल्कुल सही जगह पर बनती थीं। लुई ने अपने में गणित और संगीत के प्रतीक जोड़े उसका दोस्त गेब्रियल संगीत प्रतीकों के बारे में विशेष रूप से प्रसन्न होता गैब्रियल अपना संगीत खुद कंपोज करता था अब उसे अपने मूल संगीत को अपनी याददाश्त में नहीं रखना पड़ता था अब वह अपने संगीत को लिख सकता था अन्य अंधे लोग उस संगीत को अपनी उंगलियों से पढ़कर उसे बजा सकते थे लुई ने अपने कोड की खोज के लिए सालों समर्पित किए थे फिर भी उसने अपनी पढ़ाई की कभी भी उपेक्षा नहीं की थी 11 और 16 वर्ष की आयु के बीच उसने इतिहास भूगोल व्याकरण ज्यामिति और बीज में पुरस्कार जीते थे इनमें से पांच प्रथम पुरस्कार थे वो एक प्रतिभाशाली संगीतकार भी था उसने चेलो और पियानो के लिए भी पुरस्कार जीते थे एक बार एक पुरस्कार समारोह में एक आगंतुक ने लुई के बेंच के पीछे एक शेल्फ पर किताबों का ढेर देखा वो ये जानकर चकित रह गया कि वो सभी पुस्तकें लुई को बतौर पुरस्कार मिली थीं। आगंतुक ने टिप्पणी की कि जब वो लुई के सामने बैठता तो किताबें लुई के सिर से बहुत ऊँची होती थी अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि डब्लू कहाँ है ब्रेल भाषा में जब लुई ने अपने उभरे हुए डॉट कोड में वर्णमाला बनाई तो उसमें उसने डब्ल्यू शामिल नहीं किया हो सकता है कि उसे डब्ल्यू के अस्तित्व का पता ही ना हो फ्रेंच में डब्ल्यू का उपयोग केवल विदेशी शहरों या विदेशी नाम जैसे वॉशिंगटन या विलियम के लिए किया जाता था लुई ने एक अंग्रेज मित्र के सुझाव के बाद डब्ल्यू को जोड़ा और अब हम वापस चलते हैं मुख्य कहानी पर 1828 में लुई ने संस्थान से स्नातक की पढ़ाई खत्म की डॉक्टर ने उससे एक छात्र शिक्षक के रूप में स्कूल में ही बने रहने के लिए कहा लुई का सबसे अच्छा दोस्त गैब्रियल और एक अन्य दोस्त और पूर्व छात्र इपोली पहले से ही एक वर्ष के लिए छात्र शिक्षक थे डॉक्टर पिनियर के प्रस्ताव से लुई रोमांचित हुआ अब उन्नीस वर्ष के एक युवा के रूप में वो उसी स्थान पर रहकर अन्य अंधे लड़कों को पढ़ा सकता था उसने अपने शेष जीवन का अधिकांश समय उसी संस्थान में बिताया अब पहली बार लुई को रहने को अलग कमरा मिला था अब उसे छात्रावास का शोरगुल और मस्ती याद आती थी लेकिन उसे अपनी निजी जगह पसंद थी जहां वो विचारों पर चिंतन मनन कर सकता था लुई को अल्प वेतन ही मिलता था उससे जितना बन पाया उसने पैसे बचाए उन पैसों से उसने अपने लिए एक पियानो खरीदा अब हम लुई के एक पसंदीदा शौक के बारे में जान लेते हैं लुई में ऑर्गन बजाने की एक उल्लेखनीय प्रतिभा थी उसके दोस्त इपोलीट के अनुसार लुई का ऑर्गन बजाना सटीक शानदार और आकस्मिक था लुई को पास के चर्च में ऑर्गन बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था पैरिस के चर्चों में काम करने वाले अन्य लड़कों की तरह ही उसे भी एक छोटा वेतन मिलता था जब जर्मन संगीतकार पियानोवादक और ऑर्गेनिस्ट फिलिक्स मेंडलसोन ने लुई को बजाते हुए सुना तो उन्होंने प्रतिभाशाली युवक की बहुत प्रशंसा की और अब वापस मुख्य कहानी पर लुई अपने कक्षाओं में दृष्टिवान और नेत्रहीन दोनों ही लड़कों के बीच एक बहुत प्रिय शिक्षक बन गया अगर किसी लड़के को किसी चीज की जरूरत होती तो वह लुई के पास जाता अगर किसी लड़के को पैसे की जरूरत होती तो भी लुई उसे कर्ज देने को हमेशा तैयार रहता था लुई ने भूगोल और व्याकरण पढ़ाना शुरू किया उसने दृष्टिवान और दृष्टिहीन दोनों छात्रों को पढ़ाया वे सभी लुई की कक्षाओं की प्रतीक्षा करते थे लुई अपने विषयों को जीवंत बना देता था वह पढ़ाते समय हंसी मजाक भी करता था लेकिन यह भी सुनिश्चित करता था कि छात्र अपना पूरा ध्यान दे इपोलीट ने बाद में लिखा कि लुई के छात्रों ने अपने शिक्षक को खुश करने के लिए निरंतर प्रयास किए जिन्हें वे एक सम्मानित सीनियर और एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध मित्र के रूप में प्यार करते थे लुई छात्रों को हमेशा अच्छी सलाह देता था पांच वर्षों के भीतर लुई गेब्रियल और इपोलीट को पदोन्नत कर दिया गया उसके बाद प्रत्येक युवक ने गर्व से एक पूर्ण शिक्षक की वर्दी पहनी जिस पर ताड़ के पत्तों के आकार का एक सोने का मेडल उनकी वर्दी पर पिन किया गया था लुई ने कई विषयों को पढ़ाया भूगोल इतिहास व्याकरण और वर्तनी अंकगणित और बीजगणित। अब उसकी कक्षाओं में केवल नेत्रहीन लड़के थे शाम के समय वह अपने उभरे हुए बिंदुओं की पठन प्रणाली को लिखने का काम करता था उसका नाम मेथड ऑफ राइटिंग वर्ड्स म्यूजिक और प्लेन सॉन्ग बाय मीन्स ऑफ डॉट्स फॉर द यूज फॉर द ब्लाइंड एंड अरेन्ज्ड बाई देम था उसे संस्थान द्वारा अठारह में प्रकाशित किया गया लुई ने कैप्टन बार्बियर को रेज्ड डॉट कोड के आविष्कारक के रूप में श्रेय दिया अपने शुरुआती पन्नों में लुई ने लिखा अगर मैंने आविष्कारक की तुलना में अपनी प्रणाली के फायदे दिखाए हैं तो हमें आविष्कारक के सम्मान में कहना चाहिए कि वो उनकी ही प्रणाली थी जिसने हमें सबसे पहले उभरी बिंदियों का विचार दिया था डॉ पिनियर ने शिक्षकों और छात्रों को कक्षाओं में लुई के कोड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया वो इतना सफल रहा कि डॉक्टर पिनियर ने फ्रांसी सरकार से उस प्रणाली को नेत्रहीनों को पढ़ना लिखना सिखाने का आधिकारिक तरीका बनाने के लिए कहा पर सरकार का जवाब ना में था सरकार ने उसके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई बल्कि पुरानी एम्बॉस्ड प्रणाली को यथावत रखने पर जोर दिया लुई को लगता था कि किसी ने भी उसके सिस्टम को अच्छी तरह देखा तक नहीं था उसने सरकार को खुद एक पत्र भी लिखा लेकिन किसी ने उसका जवाब तक नहीं दिया अठारह में पेरिस शहर में एक बड़ा मेला लगा था उसे उद्योग की पेरिस प्रदर्शनी कहा जाता था डॉक्टर पिनियर ने लुई को वहां अपना कोड प्रदर्शित करने के लिए कहा प्रदर्शनी और नए आविष्कारों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आए थे नवीनतम भापिंजन विशेष रूप से लोकप्रिय था कई फ्रांसीसी सरकारी अधिकारी उसमें भाग ले रहे थे तब हो सकता है कि कोई लुई को अपने कोर्ट का उपयोग करते हुए देखे और उसमें दिलचस्पी दिखाए लुई एक मेज पर बैठ गया और जब लोग उसके पास रुके तो उसने उनसे कुछ कहने को कहा और फिर तुरंत लुई ने उसे अपने कोर्ट में लिखा जब लोग बोलते थे तो वे लुई को कागज पर बिंदियां पंच करते हुए देखते थे वो क्या कर रहा था उन्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ जब लुई ने उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो हरेक शब्द उबरी हुई बिंदुओं को महसूस करके वापस पड़ता था फ्रांस के राजा लुई फिलिप भी मेले में आए उन्होंने भी पूछा कि लुई क्या कर रहा था राजा ने सब्र से सब कुछ देखा और सुना लेकिन बाद में लुई ने राजा से कभी नहीं सुना और नहीं किसी और से जब लुई केवल 22 वर्ष का था तब उसे अपने भाई से एक बहुत दुखद समाचार मिला लुई के पिता गंभीर रूप से बीमार थे उसके भाई ने डॉक्टर पिनियर को पत्र लिखकर लुई की देखभाल करने को कहा लुई के पिता और डॉक्टर पिनियर के संबंध हमेशा से दोस्ताना थे और लुई के भाई को पता था कि डॉक्टर पिनियर पहले से ही लुई के दूसरे पिता की तरह थे 31 मई अठारह को लुई के पिता की मृत्यु हो गई उसी वर्ष लुई की खुद की सेहत खराब हो गई उसे यह नहीं पता था कि उसे क्या बीमारी थी लेकिन उसे शायद तपेदिक की शुरुआत थी अपने कई छात्रों की तरह लुई वर्षों से खांसी से पीड़ित था कभी कभी संस्थान की घुमावदार ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने से वो पीला और बेदम हो जाता था कुपवर लौटने पर लुई के स्वास्थ्य में हमेशा सुधार हुआ था डॉक्टर पिनियर उसे अक्सर कुपवरे जाने के लिए प्रोत्साहित करते थे एक यात्रा के दौरान लुई ने डॉक्टर पिनियर को अपनी छुट्टी के बारे में एक पत्र भेजा मैंने कुछ पियानो को ट्यून किया है और अगर मैं अधिक उद्यमी होता तो मेरे पास एक आकर्षक छुट्टी होती लेकिन मुझे ग्रामीण इलाकों के सुख पसंद हैं घर गर पर गर्मियों की छुट्टियां हमेशा लुई की आत्मा को खुश करती थी वो गांव में अपने पुराने दोस्तों से मिलता था वो धूप का आनंद लेता और वहां उसे गंभीर सोच का वक्त मिलता था उससे जितना बनता वो पहाड़ियों पर भी चढ़ता और सैर करता था कितना अच्छा होता अगर वह पेरिस से घर लिख सके और फिर उसका परिवार उसे उत्तर वापस लिख सके लेकिन अंधे और दृष्टिवान लोग भला एक दूसरे को पत्र कैसे लिख सकते थे किसी पत्र को भेजने के लिए लुई जैसे अंधे व्यक्ति को अपनी बात एक मुंशी से कहनी पड़ती थी किसी ऐसे व्यक्ति से जो उनका संदेश लिख सकता था कभी कभी इससे ठीक ठाक काम हो जाता था पर अक्सर मुंशी की वर्तनी और लिखावट दोनों खराब होती थी जिससे पत्र पढ़ना मुश्किल हो जाता था और जब घर से कोई पत्र आता तो किसी को लुई को जोर से पढ़कर सुनाना पड़ता था कितना अच्छा होता अगर अंधे अपने पत्र खुद पढ़ पाते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अठारह में लुई को एक सुंदर विचार आया वो उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग वर्णमाला के अक्षरों के आकार बनाने के लिए करेगा शब्दों को अंधों की उंगलियां और दृष्टि वालों की आंखें पढ़ सकती थी लुई ने छे के बजाय दस बिंदु इस्तेमाल करना तय किया इसमें सबसे ऊंचे और नीचे वाले अक्षरों के लिए जगह होनी चाहिए थी जैसे एच या वाई के लिए एक बार फिर उन्होंने एक बोर्ड पर टिके हुए कागज का इस्तेमाल किया जो छोटे छोटे छेदों की जाली से ढका हुआ था उसने अक्षरों को एक कुंद सूजे की मदद से कागज पर दबाया अक्षरों को पीछे की ओर बनाया गया था ताकि उन्हें कागज के दूसरी तरफ पढ़ा जा सके लुई ने लिखने के इस तरीके को डेका पॉइंट या दस बिंदु लेखन कहा इस प्रणाली ने अच्छा काम किया लेकिन हाथ से पत्र लिखने में उसमें काफी समय लगा लुई ने एक पूर्व नेत्रहीन छात्र पियर फोकॉल्द के साथ काम करना शुरू किया उनका विचार एक ऐसी मशीन बनाने का था जो लिखाई का काम कर सके पियर एक प्रतिभाशाली संगीतकार था और यांत्रिक चीजों में बहुत कुशल था उसकी और लुई की एक अच्छी जोड़ी थी अठारह तक उन्होंने नेत्रहीनों के लिए पहली लेखन मशीन बना ली उसका नाम रैफी था अब अंधे बहुत तेजी से लिख सकते थे और उसका उपयोग करना भी काफी आसान था हालांकि फोकॉल ने ही उस मशीन को डिजाइन किया था लेकिन उसने इस विचार के लिए लुई को श्रेय दिया मेरी नई मशीन लुई की खोज की निरंतरता के अलावा और कुछ नहीं है लुई और पियर अपने समय से काफी आगे थे फिर 1867 में ही पहले काम करने योग्य टाइप का उत्पादन किया गया डॉक्टर पिनियर लुई के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे लुई को खून की खांसी हो रही थी एक डॉक्टर को बुलाया गया उसने कहा कि लुई तपेदिक से पीड़ित था उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था लेकिन भरपूर आराम तपेदिक के रोगियों की मदद कर सकता था डॉक्टर पिनियर ने लुई से अपने शिक्षण में कटौती करने का आग्रह किया उन्होंने जोर देकर कहा कि लुई अपनी ताकत हासिल करने के लिए कूपवरे लौट जाए लुई अनिच्छा से गया लेकिन लुई पत्थरों द्वारा डॉक्टर पिनियर के संपर्क में रहा दुर्भाग्य से 1840 में लुई की एक लंबी घर यात्रा के दौरान डॉक्टर पिनियर को सेवा निवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा उनके उप निदेशक पियर आर्मो डुफो ने सरकार को डॉक्टर पिनियर को हटाने और उसे खुद संस्थान का भार संभालने के लिए राजी किया डॉक्टर पिनियर के जाने की खबर से लुई तबाह हो गया होगा डुफो को लोग पसंद नहीं करते थे कैसे और क्या पढ़ाया जाना चाहिए इस बारे में भी डुफॉ के विचार डॉक्टर पिनियर के विचारों से बहुत भिन्न थे इसका मतलब था बदलाव बड़े बदलाव पेरिस लौटने पर लुई ने पाया कि लैटिन इतिहास या ज्यामिति में और कक्षाएं बंद कर दी गई थीं। एक शिक्षक के रूप में वो काफी भयभीत था लेकिन उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की डुफॉ लुई को नौकरी से हटा सकता था पर लुई वहां रहना चाहता था और अपने छात्रों की मदद करना चाहता था डुफॉ ने छप्पन साल पहले हॉयू द्वारा डिजाइन किए गए उभरे हुए टाइप को नापसंद किया उसने आदेश दिया कि पुस्तकालय में सभी उभरी हुई पुस्तकों को निकालकर जला दिया जाए वो उन्हें स्कॉटलैंड और अमेरिका की प्रणालियों वाली पुस्तकों से बदलना चाहता था सच्चाई में हॉयू की पुस्तकों की तुलना में उन्हें पढ़ना थोड़ा आसान था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं एक बात निश्चित थी डुफॉक लुई के कोड में कोई विश्वास नहीं था उसने बिंदियों के कॉलम के विचार का मजाक उड़ाया जो वर्णमाला के वास्तविक अक्षरों जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था कि लुई के हुई उदुओं ने पढ़ना तेज और आसान बनाया था लुई के कोड की हर सामग्री या किताब नष्ट कर दी गई या बंद कर दी गई नए स्कूल निदेशक ने कक्षा में भी लुई के कोड के प्रयोग को वर्जित कर दिया लेकिन छात्र उसे छोड़ना नहीं चाहते थे उन्होंने इतने लंबे समय तक उसका इस्तेमाल किया था कि अब वो उसे छोड़ नहीं सकते थे फिर डुफो ने कोड लिखने वाले छात्रों के उपकरण छीन लिए पर वो फिर भी छात्रों को नहीं रोक सका छात्रों ने बिना स्लेट के कागज को पंच करने के तरीके खोजे अब उन्हें स्टाइलस यानी सूजे की जरूरत नहीं थी उन्होंने वर्कशॉप की सुइयों कीलों बुनाई की सिलाइयों और भोजन कक्ष के कांटों का इस्तेमाल करके कागज पर बिंदियां बनाई बड़े छात्रों ने यह सुनिश्चित किया कि छोटे लड़के लुई का कोड सीखे एक लड़के ने लिखा हम गुप्त रूप से वर्णमाला सीखते थे और जब हम उसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते थे तो हमें दंडित किया जाता था सौभाग्य से डुफो ने अपने सहायक के रूप में एक खुले दिमाग वाले व्यक्ति को काम पर रखा उसका नाम जोसेफ ग्वादियत था ग्वादियत ने उससे पहले कभी नेत्रहीनों के साथ काम नहीं किया था ग्वादियत को लुई के कोर्ट का मूल्य समझने में बहुत समय नहीं लगा उसने उनका उपयोग करते रहने के लिए छात्रों का दृढ़ संकल्प भी देखा ग्वाडेट को यकीन था कि वो कोड बाहरी दुनिया में नेत्रहीनों के लिए सबसे अच्छी प्रणाली के रूप में अपना रास्ता खोज लेगा अब ग्वाडेट को लुई के कोर्ट को वापस लाने के लिए डुफो को मनाने का एक तरीका खोजना था डुफो एक गर्वित व्यक्ति था वह संस्थान में किसी भी सफलता के लिए सारा श्रेय खुद लेना चाहता था ग्वाडेट ने सुझाव दिया कि लुई का उठी हुई बिंदियों का डॉट कोड शायद नेत्रहीनों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम बन जाएगा निश्चित रूप से का उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा यदि वो उसे उस स्कूल में उपयोग की अनुमति नहीं देगा जहां कोड का आविष्कारक अभी भी रहता और पढ़ाता था डुफॉ को बस इतना ही सुनने की जरूरत थी फिर उसने लुई के बिंदु कोड पर से प्रतिबंध हटा दिया जब तक डॉक्टर पिनियर संस्थान में थे वो हमेशा संस्थान के लिए एक नए भवन के लिए सरकार से मांग करते रहते थे अठारह में एक लेखक कवि और राजनीतिज्ञ अल्फोंस डी लैमरटाइन ने संस्थान का दौरा किया और वो इमारत की सड़ती हुई स्थिति से भयभीत हुए कोई भी विवरण आपको उस इमारत की सच्ची तस्वीर नहीं दे सकता है जो बहुत छोटी गंदी और उदास है उन्होंने सरकार को बताया उन्होंने संस्थान को फंड देने का आग्रह किया उन्हें मंजूरी भी मिल गई और फिर अगले वर्ष नए भवन का निर्माण शुरू हुआ पांच साल बाद लुई अपनी मां और अपने भाई के साथ उद्घाटन समारोह में आया उसे कितना गर्व हुआ होगा दुख की बात यह थी कि उसके मित्र और गुरु डॉक्टर पिनियर वहां पर उपस्थित नहीं थे ग्वादेब ने दर्शकों को दिखाया कि लुई का कोड नेत्रहीनों के लिए कितना मूल्यवान था सबसे पहले उसने एक अंधी लड़की को कमरे से बाहर भेजा फिर उसने दर्शकों में से किसी एक को कविताओं की एक किताब सौंपी जब उस व्यक्ति ने जोर से कविता पढ़ी तो स्कूल के एक अन्य नेत्रहीन छात्र ने लेखने के साथ उसे बिंदुओं के कोड में लिखा फिर बाहर गई लड़की को वापस अंदर बुलाया गया दूसरे नेत्रहीन छात्र ने जो डॉट्स में लिखा था उसने उस पन्ने को उठाया फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट की पूरी कविता को जोर से पढ़ डाला उसके बाद एक शिक्षक ने एक संगीतमय वाक्यांश लिखा एक अन्य छात्र कमरे में लौटाया और उसने लिखित संगीत को सही ढंग से सुनाया किम्बदंती के अनुसार दर्शकों में से एक आदमी कूदा और उसने वो सब कुछ मानने से इनकार कर दिया उसे उसमें कोई चाल लगी इसलिए उससे उसकी पसंद की कोई चीज पढ़ने के लिए कहा गया उस आदमी को अपनी जेब में थिएटर का टिकट मिला दोबारा फिर से एक लड़की कमरे से बाहर निकल गई और उस आदमी ने अपने टिकट पर लिखी जानकारी को जोर जोर से पढ़ा वापस लौटने पर लड़की ने दूसरे नेत्रहीन छात्र से उभरे हुए बिंदुओं का पेपर लिया उसने उसे पलट दिया और बिंदुओं पर हाथ फेरते हुए उसने जल्दी और बिना किसी गलती के थिएटर टिकट की जानकारी पढ़ी। उसके बाद दर्शकों ने तालियां बजाई ग्वाडेट उससे प्रसन्न हुआ वो लुई का बहुत सम्मान करता था उबरी बिंदियों वाले कोर्ट के लुई के आविष्कार ने संस्थान के युवा छात्रों की बहुत मदद की थी कोर्ट के बारे में एक पैम्फ्लेट में ग्वाडेट ने लिखा ब्रेल विनम्र बहुत विनम्र था उसके आसपास के लोग उसकी सराहना नहीं करते थे हम लोगों ने पहली बार जनता को लुई के आविष्कार के महान महत्व से अवगत कराया लुई संस्थान में पढ़ाता रहा लेकिन अब वो उतनी कक्षाएं नहीं लेता था उसे अभी भी स्कूल से दूर आराम के लिए समय बिताने की जरूरत थी फिर 1847 में लुई को अपनी तबियत अच्छी होती लगी उसने और कक्षाएं पढ़ाने की सोची उसने अपने उभरे हुए बिंदु कोड में पुस्तकों का अनुवाद करना जारी रखा और उसने अपने दोस्तों के साथ संगीत महफिलों का आनंद भी लिया लेकिन धीरे धीरे उसकी तबियत फिर से खराब हो गई तीन साल बाद लुई को समझ में आया कि अब वो पढ़ाना जारी नहीं रख सकता था वो 20 साल से अधिक समय से तपेदिक से जूझ रहा था फिर उसने डायरेक्टर से उसे रिटायर करने के लिए कहा निदेशक ने लुई की बात समझी लेकिन लुई को संस्थान में ही रहने को कहा अपनी को लिखे पत्र में लुई ने लिखा, अगर गर्म मौसम वापस आएगा और अंगूर की फसल बेहतर होगी तो मेरी भी तबियत सुधरेगी हालांकि दिसंबर अठारह में लुई पर एक भयंकर खांसी का हमला हुआ जिसमें खून की खांसी हुई क्रिसमस का पर्व निकल गया लेकिन फिर उसकी तबीयत ने खराब मोड़ लिया फिर 6 जनवरी अठारह को अपने परिवार और अपने आसपास के दोस्तों के साथ लुई ब्रेल की मृत्यु उनके 43वें जन्मदिन के ठीक दो दिन बाद हुई लुई को अपने पिता साइमन रेने और उनकी एक बहन के साथ कूपवर एक कब्रिस्तान में दफनाया गया उसने साफ निर्देश छोड़े थे कि उसके सारे सामान और संपत्ति के साथ क्या किया जाए उसके कमरे में लकड़ी का एक डिब्बा मिला जिस पर लिखा था इसे बिना खोले जला दिया जाए डिब्बे के अंदर कागज की रसीदें उन लोगों की थीं जिन्होंने कभी लुई से पैसे उधार लिए थे लुई हमेशा से ही उधार था वो नहीं चाहता था कि उधार लेने वाले अब उन पैसों की चिंता करें। रसीदों को जलाने के पीछे उसका संदेश था अब उनके बारे में भूल जाओ यकीन करना मुश्किल है लेकिन पेरिस के अखबारों ने लुई की मौत का कोई जिक्र नहीं किया फ्रांसीसी सरकार अभी भी नेत्रहीनों के लिए मान्यता प्राप्त पढ़ने और लिखने की प्रणाली के रूप में उभरे हुए अक्षरों से चिपकी हुई थी हालांकि 1854 में लुई की मृत्यु के दो साल बाद फ्रांस की सरकार ने अंततः लुई के कोर्ट को फ्रांस में नेत्रहीनों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए आधिकारिक प्रणाली घोषित किया लगभग पच्चीस साल बाद लुई के कोर्ट को ब्रेल के रूप में जाना जाने लगा और वह दुनिया भर में फैल गया उन्नीस में लुई की मृत्यु के शताब्दी वर्ष पर उन्हें अंततः उनके देश द्वारा सम्मानित किया गया उनके अवशेषों को कुपवरे के कब्रिस्तान से पेरिस के पैंथियन में ले जाया गया उनके अवशेषों को एक विशाल गुंबद वाली इमारत में रखा गया जो फ्रांस के सम्मानित हीरो का विश्राम स्थल था जैसे ही उनका ताबूत शहर की सड़कों से गुजरा कृतज्ञ प्रशंसकों की एक परेड उनके सफेद बेत को थपथपाते हुए पीछे पीछे चली लुई ब्रेल के जीवन की समय रेखा अठारह लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को फ्रांस के कोपवरे में हुआ 1812 अपने पिता की कार्यशाला में दुर्घटना में एक आंख में अंधापन जिससे संक्रमण दूसरी आंख में भी फैल गया 1816 सो सात साल की उम्र में गांव के स्कूल में प्रवेश किया 1819 15 फरवरी को पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में दाखिला लिया अठारह रात्रि लेखन प्रणाली देखी उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करने वाली एक विधि 1824 उभरे हुए डॉट कोड का इजाद किया जिसे अंततः ब्रेल कहा गया 1829 अपने कोड की व्याख्या करते हुए एक पुस्तक लिखी जिसे संस्थान ने प्रकाशित किया 1833 संस्थान में पूर्ण शिक्षक के रूप में पदोन्नत सेंट निकोलस डेस शैमसो में वाद्य यंत्र ऑर्गन बजाने के लिए काम पर रखा गया अठारह उद्योग के पेरिस प्रदर्शनी में अपने उठाए गए डॉट कोड को प्रदर्शित किया अठारह तपेदिक की बीमारी अठारह में डेका पॉइंट डिजाइन किया जो अंधे और दृष्टिवान लोगों के बीच एक दूसरे के साथ संवाद करने का तरीका था अठारह एक अंधे संगीतकार और मैकेनिक फोकोल्थ के साथ एक मशीन रैपीग्राफ बनाई जिसने डेका की गति बढ़ाई 1844 संस्थान को नए भवन में ले जाया गया 22 फरवरी को उद्घाटन समारोह में सम्मानित 1852 6 जनवरी को 43 वर्ष की आयु में तपेदिक से मृत्यु अठारह ब्रेल को अंततः फ्रांस में नेत्रहीनों के लिए आधिकारिक प्रणाली नामित किया गया 1800 की कुछ उल्लेखनीय घटनाओं की समयरेखा। 1809 अठारह एब्राहम लिंकन और चार्ल्स डार्विन का जन्म बारह फरवरी को हुआ 1814 वाशिंगटन डीसी 1812 के युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया गया और जला दिया गया 1815 18 जून को वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट को अंग्रेजों ने हराया 1820 22 मई को इटली के फ्लोरेंस में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ 1823 राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने मोनरो सिद्धांत की घोषणा की अठारह इंग्लैंड में पहले यात्री ढोने वाले रेलमार्ग की शुरुआत 1833 ब्रिटिश साम्राज्य में दास्ता उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया 1834 20 मई को पेरिस में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के नायक गिलबर्ट डू मोटियर मार्किज डीसी लफायत की मृत्यु 1836 मेक्सिको ने अलामो की लड़ाई जीती 1837 20 जून को विक्टोरिया को इंग्लैंड की रानी का ताज पहनाया गया अठारह ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने डायनासोर शब्द का आविष्कार किया 1844 सैमुअल चौवालिस मॉर्स ने वाशिंगटन और बॉल्टीमोर के बीच पहला आधिकारिक लंबी दूरी का टेलीग्राम भेजा अठारह कैलिफोर्निया में सोने की खोज की गई और फिर कैलिफोर्निया में सोने खोजने वालों की भीड़ शुरू हुई 1852 सौ हैरियट बीचर स्टोव द्वारा लिखित अंकल टॉम का केबिन प्रकाशित हुई लुई नेपोलियन ने खुद को नेपोलियन तृतीय घोषित किया